उसे देखकर विक्रांत समेत हर्ष और लोकेश भी बिल्कुल रह गए। फिर से कमरे से कमरे बाहर कॉरिडोर की तरफ देखते हुए अपने बंदूक का निशाना साध लिया निश्चित रूप से अभी यहाँ कोई और भी है जो इन लोगों के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता है हर्ष कॉरिडोर की तरफ बंदूक ताने हुए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा अभी वो चल ही रहा था कि विक्रांत हवा की तरह तेजी से दौड़ता हुआ कॉरिडोर की तरफ भागने लगा विक्रांत की हरकत देखकर हर्ष भौचक्का रह गया उसे समझ नहीं आ रहा था कि आकर विक्रांत इतनी निडरता से मौत के मुंह में कैसे भाग सकता है जबकि वो जानता है कि कोरिडोर में कोई बंदूक लेकर छुपा हुआ है जो कि उसे देखते ही गोली चलाना शुरू कर देगा सर सर रुक जाइए क्या कर रहे हैं को रोकने नाकाम कोशिश करते हुए कहा लेकिन अब तक विक्रांत कमरे में से निकल बाहर कोरिडोर में जा चुका था वहाँ ऐसी वो किसी तरह गोलियों ऐसी बचता हुआ असलम की बॉडी को खींच अंदर कमरे में लाने लगा असलम का शरीर खून ऐसी लतफथ हो चुका था उसके सीने से काफी ज्यादा खून बह रहा था और दर्द के मारे वो इतना ज्यादा करहा रहा था कि उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकल पा रही थी हर्ष इस वक्त आगे बढ़कर विक्रांत की मदद करना चाहता था लेकिन अभी वो लोकेश पर नजर रख रहा था उसे छोड़ कर जाना नहीं चाहता था गंदे दो मुझे मैं कोई गद्दार नहीं हूँ यकीन करो मेरा इंस्पेक्टर लोकेश ने हर्ष की तरफ देख हाथ फैलाते हुए कहा लेकिन हर्ष बिना विक्रांत के परमिशन के कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहता था तो विक्रांत की तरफ से ऑर्डर मिलने का इंतजार करते हुए उसकी तरफ देखने लगा लेकिन विक्रांत ने तो हर्ष की तरफ देखा भी नहीं उसने असलम को कमरे के अंदर पहुंचाने के बाद फिर से कॉरिडोर की तरफ जाने के लिए दौड़ लगा दिया सर रुकिए हर्ष को यह बिल्कुल पागलपन लग रहा था उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर विक्रांत आज अपनी जान देने पर क्यों तुला हुआ है उसने चिल्लाकर विक्रांत को बुलाते हुए उसे रोकने की कोशिश भी की लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी थी विक्रांत कमरे निकल कर कॉरिडोर में पहुंच चुका था इस वक्त कॉरिडोर में दोनों तरफ से गोलियां चल रही थी मजबूर हर्ष को भी कमरे से बाहर मोर्चा संभालने के लिए आना पड़ा उसने दोनों बंदूक अपने साथ रखा और विक्रांत के पीछे वो भी निकल पड़ा विक्रांत को जल्द से जल्द जल्दोर के दोनों तरफ मौजूद दुश्मन को कंट्रोल में लेना था हालांकि लगा हुआ था कि कहीं उसके बुलेट प्रूफ जैकेट का टाइम लिमिट खत्म न हो जाए उसे प्रूफ जैकेट का टाइम लिमिट खत्म होने से पहले ही कॉरिडोर के दोनों तरफ मौजूद दुश्मन को खत्म करना था तो कॉरिडोर में पहुंचते ही पहले उसने अपने दाई तरफ मौजूद दुश्मन से निपटने का फैसला किया वो अपनी पूरी ताकत से कॉरिडोर में दाई तरफ दौड़ पड़ा इस वक्त हॉस्पिटल में काफी शोरगुल का माहौल हो चुका था गोलियों की आवाज सुनकर अगल बगल के रूम वाले उठ उठकर बाहर निकलने शुरू हो गए थे रूम नंबर छह में कोई बूढ़ी दादी रुकी हुई थी जो की बाहर हो रहे शोरगुल को सुनकर अपने कमरे से बाहर निकल आई यहाँ पटाखे कौन बजा रहा है सिक्योरिटी कहाँ गया मैं पैसे काट लूंगी उस बूढ़ी दादी को अंदाजा भी नहीं था कि बाहर कॉरिडोर में गोलियों की बोछार हो रही है अभी जैसे ही वो कमरे में से निकलकर कॉरिडोर में पहुंची तुरंत ही एक गोली उनकी नाक से इंच भर की दूरी पर सर्र से निकल गई अब तो मानो दादी जी की सासी रुक गई तुरंत ही दादी जी पीटी ऊषा बनकर कमरे में घुस गयी और फिर धम करके दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया बाकी के लोगो को भी जब एहसास हुआ की हॉस्पिटल में गोलीबारी चल रही है तो फिर सबके सब तुरंत अंदर हो गए विक्रांत भागता हुआ के दाईं तरफ जा रहा था जहां से तकरीबन छह फीट का एक आदमी लगातार उसके ऊपर गोली चलाई जा रहा था इस वक्त विक्रांत की पीठ पर भी पीछे की तरफ से आती हुई गोलियां लग रही थी जो कि कोरिडोर की दूसरी तरफ से आ रही थी लेकिन शुक्र है कि विक्रांत के बुलेट प्रूफ जैकेट का जिसके बदौलत विक्रांत के ऊपर इन गोलियों का कोई खास असर नहीं हो रहा था विक्रांत अपनी पूरी ताकत से दौड़ता वो छह फीट के आदमी की तरफ भागा जा रहा था वो लगातार विक्रांत के ऊपर फायर किया जा रहा था साथ ही वो हैरत में भी था कि आखिर इस इंसान को गोलियां असर क्यों नहीं कर रही हैं। जब विक्रांत उसके पास तकरीबन आठ फीट की दूरी पर पहुंच गया तो फिर उसने अपना गन निकालकर सीधे ही उस आदमी के सीने पर शूट कर दिया वो शख्स लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गया तब जाकर विक्रांत ने पीछे मुड़ देखा तो पता लगा की अब तक कॉरिडोर के दूसरी तरफ वाले शख्स हर्ष भिड़ रहा था एक बार के लिए विक्रांत ने सोचा की जाकर हर्ष की मदद की जाए लेकिन तभी उसे अपने पीछे कुछ हलचल होती दिखाई पड़ी दरअसल जमीन पर पड़े उस शख्स ने विक्रांत के ऊपर बंदूक तान रखा था और उसने बिना कुछ देरी किए ही विक्रांत के ऊपर शूट कर दिया लेकिन शायद आज उसकी किस्मत खराब थी क्योंकि विक्रांत के पास बुलेट प्रूफ जैकेट था और दूसरी तरफ उसके बंदूक की गोली भी खत्म हो चुकी थी सो जब उसने बंदूक का ट्रिगर दबाया तो ये बस रट रट के आवाज करके रह गया विक्रांत को आश्चर्य हुआ मैंने तो इसे अभी गोली मारी थी फिर ये कैसे जिंदा हो गया मतलब सारे ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखा है या धम विक्रांत ने फुटबॉल में किक करने के स्टाइल में अपना पैर चलाते हुए जमीन पर पड़े उस शख्स की दोनों टांगों के बीच में गोल कर दिया अब बता साले बुलेट प्रूफ पहना है या नहीं? आ, वो शख्स दर्द से चीख पड़ा अब विक्रांत निश्चित होकर हर्ष की मदद करने के लिए पीछे मुड़ गया अभी वो मुड़कर चला ही था कि अचानक से उसे फिर से अपने पीछे हलचल होता सुनाई पड़ा विक्रांत ने पीछे मुड़कर देखा तो वो दंग रह गया पता चला की अभी भी उस आदमी ने हौसला नहीं खोया था वो अपने पैंट की जेब में परेशान हो गया अब तो पक्का लग रहा है की लोकेश इन लोगों से मिला हुआ है वना क्या वो मुझे एक एक्स्ट्रा मैगजीन नहीं दे सकता था ले विक्रांत जब देखा की उसके बंदूक की भी गोली खत्म हो चुकी थी फिर वो तेजी से भाग कर उस शख्स के करीब उसके बगल में रखी गन को था उसने मौका पाते विक्रांत की टांग पकड़ कर खींच दिया विक्रांत धम करके जमीन पर गिर पड़ा इसके बाद वो शख्स बिजली जैसी फुर्ती दिखाते हुए उठ खड़ा हुआ और विक्रांत के पेट में एक जोर की लात मारते हुए उसकी करवट बदल दी विक्रांत अभी कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसके सीने और पेट पर अनगिनत लात पड़ चुकी थी इस आदमी की किक हरे जैकेट वाले शख्स से भी ज्यादा खतरनाक और पावरफुल थी ऐसा लग रहा था कि इसकी ट्रेनिंग और भी जबरदस्त तरीके से की गई है अपने पेट में तीन चार लात खाने के बाद विक्रांत ने थोड़ी हिम्मत दिखाई और उस शख्स के पैर को अपने हाथों से पकड़ के उसे दूसरी तरफ धकेल दिया और फिर मौका पाकर वो फिर से उठ खड़ा हो गया इसके बाद उसने उस शख्स के चेहरे पर पंच करना शुरू कर दिया अब विक्रांत की बारी थी और उसने महज तीन चार पंच में ही इस शख्स के चेहरे से खून निकाल दिया था उसे उम्मीद भी नहीं थी कि विक्रांत उसके ऊपर इतना पावरफुल अटैक कर सकता है तो कभी वो विक्रांत के ऊपर लगातार पंच करने लगता कुछ देर तक इस फाइट का सिलसिला चलता रहा फिर उस शख्स को एहसास हुआ कि वो विक्रांत से ज्यादा देर तक फाइट करके सिर्फ अपना वक्त बर्बाद कर रहा है सो उसने विक्रांत को जोर का धक्का मारते हुए उसे पीछे धकेल दिया और खुद रूम नंबर 606 की तरफ दौड़ पड़ा विक्रांत भी उसके पीछे दौड़ पड़ा रूम नंबर 606 में से अब गोली की कोई भी आवाज नहीं आ रही थी जो कि इस बात का संकेत दे रहा था कि वहां पर भी गोलियां खत्म हो चुकी हैं। लेकिन रूम नंबर 606 में हर्ष अभी एक काले रंग की कैप पहने हुए शख्स से भिड़ रहा था हालांकि हर्ष उसके आगे बहुत कमजोर नजर आ रहा था अब तक हर्ष उसके हाथों बहुत ज्यादा पिट चुका था उसके चेहरे से काफी खून निकल चुका था अंत में उस, उस बुलेट लोड करने के बाद उसने हर्ष की सीध में बंदूक रख दी विक्रांत अभी हर्ष से लगभग छह मीटर की दूरी पर था और उसके पास इस वक्त कोई हथियार भी नहीं था जिसकी मदद से वो हर्ष को बचा सके ऊपर से अभी वो अपने दुश्मन उस छह फुट आदमी से भिड़ने में ही लगा हुआ था अभी वो ब्लैक कैप वाला हर्ष के गोली चलाने ही वाला था कि से उसके पर एक गोली आकर लगी और वो खड़े ही जमीन पर गिर पड़ा। अगले पल कमरे के भीतर से लोकेश अपने हाथ में बंदूक लिए हुए निकलता दिखाई पड़ा उसके हाथ में इस वक्त मफलर वाली गन थी जिसे यहाँ पर गोली चलने की आवाज नहीं सुनाई पड़ी उस कैप वाले शख्स के जमीन पर गिरते ही लोकेश अपने हाथ में गन लिए हुए कमरे से बाहर निकल गया अब जो शख्स विक्रांत से भिड़ रहा था वो अपने साथी को बचाने के लिए उसकी तरफ भाग पड़ा लेकिन विक्रांत ने मौका पाकर फिर से उसे दबोच लिया और फिर ये दोनों दूसरे राउंड की फाइट में जुट गए कुछ ही देर में ये दोनों एक दूसरे को पीटने लगे अब लोकेश कमरे विक्रांत के दुश्मन को शूट करने के लिए आगे बढ़ा उसने जैसे ही विक्रांत के साथ फाइट कर रहे शख्स के ऊपर निशाना साधते हुए अपना बंदूक साधा वैसे ही उसके कंधे पर एक गोली आकर लग गई उसके हाथ से बंदूक छूट गई और वो दर से करहाता हुआ जमीन पर बैठ गया पता चला कि उस कैप वाले आदमी को भले ही गोली लगी थी लेकिन फिर भी वो अभी मरा नहीं था और उसने ही लोकेश के कंधे पर अभी गोली मारी है लोकेश घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन तभी मौका पाकर हर्ष ने उस कैप वाले शख्स से से फिर भिड़ने लग गया एक बार फिर से हर्ष के मुंह पर मुक्कों की बरसात होने लगी उधर विक्रांत भी उस छह फिट वाले शख्स ऐसी लड़ने में काफी मुश्किल का सामना कर रहा था उसके ऊपर भी अब तक ना जाने कितने पंच पड़ चुके थे उस शख्स का ट्रेनिंग लेवल बहुत हाई था और विक्रांत के लिए उसका मैच करना बहुत ही मुश्किल था आखिर में विक्रांत को जब कुछ समझ नहीं आया तो फिर उसने उस शख्स के कान को काटना शुरू कर दिया। आया, दर्द के मारे वो शख्स अपने हाथ जमीन पर पीटते हुए चिल्लाने लगा विक्रांत ने अपनी पूरी ताकत लगाते हुए दांतों से उसके कान को दबोच रखा था तभी अचानक से उस शख्स का चिल्लाना बंद हो गया और उसके माथे से बहाना खून बहना शुरू हो गया अब तक उसकी सांस भी बंद हो चुकी थी। विक्रांत ने पीछे मुड़कर देखा तो पता लगा, वहां लोकेश अपने हाथों में गन लेकर खड़ा था। उसने ही इस शख्स के माथे पर गोली मारी थी विक्रांत बिल्कुल शॉक्ड रह गया वो लोकेश की तरफ हैरत भरी नजरों से देख ही रहा था लोकेश ने अब उस कैब वाले शख्स के ऊपर निशाना लगाना शुरू कर दिया नहीं नहीं, नहीं, नहीं, नहीं। विक्रांत ने चलाते हुए उसे रोकने की कोशिश की लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और उस कैब वाले शख्स के माथे को भी लोकेश की गोली चीरते हुए पार जा चुकी थी वो भी दर्द के मारे जमीन पर पड़े पड़े करहाने लगा और अगले कुछ ही सेकंड में उसकी भी सासे थम गई।